माँ की बातें श्री श्री शरत चंद्र घटक सन 1910 सौ ईस्वी के जेठ के महीने में शिलोंग से हम कुछ लोग मिलकर माँ को देखने की इच्छा से जयराम बाटी गए हम लोगों ने इससे पहले माँ का पुराना फोटो देखा था इस बार रास्ते में एक साथी ने स्वप्न में माँ जैसी वे अभी हैं उस रूप में देखा और बाद में जयराम बाटी जाकर माँ को हूबू स्वप्न के समान ही देखकर हमारे आनंद और विस्मय की सीमा न रही हमारे एक साथी की दीक्षा पहले ही किसी सन्यासी से हो चुकी थी उनकी दीक्षा की बात सुनकर माँ ने कहा सन्यासी का दिया मंत्र है चैतन्य लाभ होगा उनको छोड़ हम सभी ने इस बार श्री श्री माँ से महामंत्र पाया दीक्षा के बाद ही जब हम लोगों ने श्री श्री माँ से कांवार पुकुर जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा ऐसा भी कहीं होता है आज मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह खिलाऊंगी किम कर्म किम कर्मेती कवयो मोहिताह तत तत् कर्म प्रवक्षा यज्ञात्वा मोक्षशे सुभात इत्यादि गीता में पढ़ा था अतः भवबंधन से मुक्त होने के लिए श्री श्री माँ की कृपा पाने के बाद मुझे आगे क्या करना होगा यह जान लेना उचित समझ मैंने पूछा माँ मुझे और क्या करना होगा माँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा मैं मुझे कुछ भी नहीं करना होगा माँ नहीं मैं कुछ भी नहीं माँ ने कहा नहीं कुछ भी नहीं तीन तीन बार एक ही उत्तर पाकर मैं समझ गया कि उन्होंने कृपा की है और भवबंधन काटने का सारा भार उन्होंने ही ले लिया है मैंने भानुबुआ का हाथ देख बताया था बुआ तुम अभी पच्चीस वर्ष और जियोगी। उन्होंने जाकर माँ से कहा माँ तुम्हारा बेटा तो हाथ देखना जानता है माँ ने मुझे बुलाकर कहा बेटा तुम हाथ देखना जानते हो जरा देखो तो मेरे पैरों का बात रोग ठीक होगा कि नहीं मैं तो यह सुनकर अबाक हो गया क्योंकि मैं ज्योतिष का कुछ भी नहीं जानता था भानुबुआ को तो मैंने यू ही अनुमान से बताया था मैंने सुना था कि भक्तों के प्राप ग्रहण करने से ही माँ के पैरों में यह बीमारी थी इसलिए मैंने कहा हम लोगों के कारण ही तो यह बीमारी हुई है फिर हम लोगों के रहते कैसे ठीक होगा इतना सुनते ही माँ जो खड़ी होकर बातें कर रही थी दुखित हो अचानक नीचे बैठ गई और बोली अरे माँ यह क्या कहता है माँ की यह अवस्था देखकर मैं अवाक रह गया और बोला माँ तुम्हें निरोग होने की इच्छा होती है माँ हाँ मैंने कहा तब तो तुम जरूर ठीक हो जाओगी माँ का चेहरा खिल उठा माँ तुरंत बोली देख रहे हो कैसी भक्ति है सब कुछ मेरी इच्छा पर निर्भर है जिस दिन गांव लौटना था उस दिन माँ को प्रणाम करने गया मैंने कहा माँ मैं जबकि ठीक ठीक गिनती नहीं कर पाता हूँ जब हाथ चलता है तो मुँह नहीं चलता और जब हाथ मुँह दोनों चलते हैं तो मन स्थिर नहीं हो पाता माँ ने उत्तर दिया इसके बाद देखोगे हाथ जीव दोनों ही नहीं चलेंगे जब केवल मन में होगा जाते समय माँ को प्रणाम कर मैंने कहा माँ जाता हूँ सुनते ही माँ उठी बेटा जाता हूँ नहीं कहते कहो आता हूँ भूल संशोधन करती माँ की प्रसन्न दृष्टि निहारते हुए मैं रवाना हुआ सन 1912 में दुर्गा पूजा के बाद श्री श्री जब काशी गई थी उसी समय मां की जन्मतिथि पर दिसंबर में हम लोग भी काशी गए जन्मतिथि के दिन सुबह दक्षिणी निवास में मां को प्रणाम कर फूलों की माला से मैंने उनकी पूजा की मां ने सभी को एक एक प्रसादी माला दी तत्पश्चात श्री श्री का प्रसाद मिठाई ग्रहण कर मैं अद्वैत आश्रम लौटा वहां जन्मतिथि पूजा के अंत में जब होम हो रहा था और सब लोग मिलकर उस होमाग्नि में आहूति दे रहे थे तो हम लोगों ने भी आहूति देना चाहा इस पर किसी किसी ने ऐतराज करते हुए कहा तुम लोगों ने तो खा लिया है आहूति मत देना लेकिन मुझे छोड़कर बाकी सभी ने आहूति दी शिशि भी उस समय आश्रम में आई हुई थी लोगों का प्रतिवाद देख कर स्त्री भक्तों से कहा था इन लोगों ने तो मेरा प्रसाद पाया है खाना कहाँ खाया है आहुति क्यों नहीं देंगे बाद में स्त्री भक्तों से मैंने यह बात सुनी थी